वीणा बड़ी अच्छी बात है कि तुम आ गई हो डर लग रहा था कि कहीं तुम आना ना ना भूल जाओ कैसे आऊं परसों तो तुम्हारी शादी है है सच बताऊं मुझे तुमसे ईशा हो रही है। क्या बोल रही हो क्यों बुरा मत मानो मेरा मतलब तुम्हें तो मिल गया तुम्हारा सनम और मैं तुम्हें भी मिल जाएगा पक्की बात मिले ना मिले यह तो राम जाने माता जी का कहना है मेरी शादी पिताजी के किसी दोस्त के घर होगी और मुझे पूरा यकीन है कि मुझे प्रेम विवाह करना है बस सुनो वीणा दीदी मैं प्रेम विवाह के बारे में सब कुछ जानती हूँ आशा तुम हाँ पहले तुम्हारे घर में एक हंस आएगा और तुम्हारे सनम के बारे में सब कुछ बतलाएगा तुम उसकी बात सुनकर उदास सी रहना पिताजी के पूछने पर यह कहना कि मेरे स्वयं की घोषणा करें बस हो गया प्रेम विवाह हमने पढ़ा है पाठशाला में तो मुझे चार देवताओं का मन भी मोहित करना पड़ेगा ठीक है आशा मैं स्वयंबर के समय अपने मंगेतर को कैसे पहचानूं कल्पना करो अच्छी तरह ठीक है।, है काश वह दुबला पतला हो लंबे कद का हो बाल कुछ लंबे से हो और आंखें, वह चश्मा भी पहने तो बुरा ना मानू शीला, मैं देर से आया हूँ मेरा तो कसूर नहीं है रास्ते में माफ कीजिए मैंने नहीं देखा हमारे यहाँ एक मेहमान है लगता है मैंने आपको पहले कहीं देखा है मैं वीणा शर्मा हूँ शीला की बचपन की दोस्त गोवा में अपने पिताजी के साथ रह रही हूँ अब शिला की शादी के सिलसिले में यहाँ आई हूँ आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई क्या आपके पिताजी वो प्रसिद्ध उपन्यासकार देवेंद्र शर्मा जी तो नहीं हैं? वे ही है यह बक बक मत करो सुनो वीणा मुझे जीरा चावल बनाना है क्या तुम बाजार से कुछ सब्जी ला सकती हो ठीक है देखो मुझे भी बाजार जाना है वीणा जी शायद मैं भी आपके साथ आऊँ रास्ते में साहित्य की बात करेंगे जाओ जाओ आशा को भी साथ ले जाओ